नमस्कार मैं हूं मीरा जोशी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुमन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग खास मेहमानों को बुलाते हैं कुछ विशेष अतिथि हमारे साथ रहते हैं तो आज के हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर आलोक के शर्मा जी जो विशेष एडवोकेट हैं पैसे से अपनी सेवा देते हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं काफ़ी समय से तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक के शर्मा का आज के इस एपिसोड में नमस्कार समस्त श्रोतागणों को मेरा नमस्कार जी जी स्वागत है आपका आलोक सर और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोता आज आपको सुन रहे हैं और मैं भी आपको पहली बार सुन रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में विस्तार से बताइए जी धन्यवाद देखिए मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको देता हूँ जी मैं डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिछले बाईस वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय ज्वाइन करने से पहले मैंने अपना पी मेरिट यूनिवर्सिटी से किया इंटरनेशनल लॉ पर जो इंडियन ओशन में इंटरनेशनल लॉ का इंप्लीकेशन और सुपर पावर गेम है उसको लेते हुए उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ग्रांच कमीशन ने सामाजिक हिंसा के अध्ययन के लिए मेरठ के साम्प्रदायिक दंगे के अध्ययन के लिए मुझे रिसर्च एसोसिएट नाम की फैलोशिप दी जिसमें मैंने साम्प्रदायिक दंगे का अध्ययन किया एक दंगा क्यों होता है क्या कारण है क्या कानून है किस तरह मानव की हिंसक प्रवृत्ति को बदला जा सके तो ये मैंने स्टडी किया तो ये पोस्ट डॉक्टर लोता उसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल सेमिनार्स में भी मैं गया इंडियन एडवोकेट के बिहाफ पर मैंने ऑस्ट्रेलिया के चीफ जस्टिस को थर्ड चीफ़ जस्टिस कॉन्फ्रेंस ऑफ दर्ल्ड में इंडिया में वेलकम भी किया इसके साथ साथ मैं लॉ फैकल्टी जर्नल में भी एडिटोरियल बोर्ड में रहा इंडियन इंस्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई के मेरठ ब्रांच का जर्नल निकलता था असिस्टेंट एडिटर रहा तो यह मेरा एक संक्षिप्त तो परिचय है जी जी जी डॉक्टर आलोक जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आपके बारे में सुनकर और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद ही इस क्षेत्र में आता है तो जैसे कि आपने कहा कि मैं मेरठ और दिल्ली दोनों जहाँ से बिलोंग करता हूँ <laughs> मुझे लगता है कि मेरठ आपका जन्म स्थल है और दिल्ली आपका कर्म क्षेत्र होगा मेरे हिसाब से लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा और एजुकेशन के बारे में बताइए देखिए सर शिक्षा दीक्षा का जो है मेरी एजुकेशन मेरठ में हुई है और मेरठ के अंदर जो ग्रेजुएशन है मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ बनना डॉक्टर बनना चाहता था डॉक्टर नहीं बन पाया मैं <laughs> <laughs> तो जी फिर जी मैंने पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया एक विज्ञान पढ़ने के बाद में सामाजिक विज्ञान पढ़ना बड़ा कठिन काम था <laughs> और वो आपने किया है <laughs> पहले छ महीने बाद मैंने सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ एडमिशन लेकिन फिर मोटिवेट किया टीचर्स ने क्या बात क्योंकि पश्चिम का दर्शन समझ में नहीं आता था राजनीतिक थॉट जो राजनीतिक चिंतन है फिर ये कि नहीं प्रयास करते हैं प्रयास करेंगे जब चलेंगे रास्ते जब ही मिलेंगे और ये मैं आप लोगों से भी कहता हूँ तो फिर मैंने पूरा कॉलेज टॉप किया यूनिवर्सिटी में थर्ड पोजीशन आया मेरा उसी समय मेरे यूनिवर्सिटी कहलाती थी उसमें एमफिल नाम का नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ नहीं, नहीं, नहीं। जो प्री रिसर्च डिग्री होती जो अमेरिका में थी उस समय वेस्ट में थी नहीं, नहीं। इसका इंटेंस एग्जाम दिया तो मुझे आशा नहीं थी कि एडमिशन हो जाएगा फिर भी एडमिशन हो गया <laughs> <laughs> सर जब एडमिशन हो गया तो इसमें टीचिंग असाइनमेंट मिलते हैं कि आप एम के फ्री रिसर्च इस्कॉलर ऑफ एम ए के क्लासेस पढ़ाइए तो एमए में जो हमारे हेड साहब उन्होंने कहा ऐसा आप इंडियन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ाइए वेस्टर्न पोलिटिकल थाट पढ़ाइए पहले आप नहीं, नहीं। तो एक साल तक ये दो पेपर पढ़ा है फिर एम का जो सेकेंड सेमिस्टर होता है थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड ईयर में तो उसके अंदर फिर उन्होंने कहा ऐसा इंटरनेशनल लॉ कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ाइए सारा और रिसर्च मैथोडोलॉजी पढ़ाइए ना बताइए शोध क्या होता है मैं क्या पढ़ाते हैं तो जब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं तो भारत का संविधान पढ़ना पड़ता है उसी पर आधारित है सारा और जब डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ाते हैं तो उन देशों के संविधान पढ़ने पड़ते हैं तो साहब वो पढ़ा फिर एम का जो टॉपिक था वो एक जो रिसर्च की स्टेज है उसके अंदर वर्ल्ड लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ चुकी थी उस समय तक नहीं, नहीं। पहले क्या होता था एक सिंगल डिसिप्लिन में करते थे आप रिसर्च उसके बाद फिर इंटर डिसिप्लिनरी आया दो तीन सब्जेक्ट्स को मिला दीजिए उसमें करिए मुझे मल्टी डिसिप्लिनरी आया तो, तो ये हुआ कि आप इंडियन ओशन पे स्टडी कीजिए व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया व्हाट इज पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हिंद महासागर है लेकिन हिंदुस्तान का कब्जा उस पर नहीं है <laughs> हिंदुस्तान का पावर चेतन नहीं है तो वो बहुत उस तरह की स्टडी हुई और उस तरह की स्टडी में एक मैं कहना चाहूँगा मेरा एम का वाईवा रिकॉर्ड टाइम चला था फोर एंड हाफ आवर <laughs> और उसके अंदर एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस <laughs> <laughs> उनके सीनियर रिसर्चर साहब आए थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी बोर्ड में सिक्योरिटी एडवाइजर रहे मिस्टर भट्टाचार्य वो एवॉर्ड हुआ फिर पी किया मैंने अब जब एम में सबमिट किया तो एम में, में मेरे रिकॉर्ड सेवेंटी टू पॉइंट मार्क्स आए जो एक रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी में हु उसके बाद फिर ये रिसर्च एसोसिएटशिप यू ने एडवरटाइजमेंट निकाला वो अप्लाई किया तो जब इंडियन ओशन स्टडी किया तो उसके अंदर कम्युनल प्रॉब्लम कश्मीर प्रॉब्लम रिलीजियस प्रॉब्लम ऑल आर इन्वॉल्व तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है आप साम्प्रदायिक दंगा और राष्ट्रीय एकता पर अध्ययन करिए हमने वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना के दिया उन्हें फिर इंटरव्यू हुआ वो भी अवार्ड हो गया अरे तो उसके अंदर क्या था हमने साइंटिफिक अप्रोच अपना साइंटिफिक अप्रोच मीन्स आप फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन लीजिए दायिक दंगा होता क्या है क्या कारण है दंगे के माहौल में आप देखिए दंगे का माहौल किस तरह भड़कता है क्या प्रोसेस है तो सर वो एक एम्पायरिकल स्टडी करी उस एम्पायरिकल स्टडी के दौरान बहुत सारी चीजें मुझे मिली उसके दौरान एक कुछ समय हो रहा था वर्ल्ड कांग्रेस था इंटरनेशनल पोलिटिकल साइंस एसोसिएशन का सिक्सटींथ वर्ल्ड कांग्रेस वर्ल्ड कांग्रेस तीन साल में एक बार होता है वहाँ से इनविटेशन आया कि आप अपने सोशल वायलेंस और इथेनिक वायलेंस कहलाता है वेस्ट में यह hmm. तो आप अपने रिजल्ट्स भेजिए तो मैंने पेपर भेजा तो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अटेंडेड फाइनेंसिस नहीं था सर hmm. तो एक ये संघर्ष का दौर भी होता है फाइनेंस नहीं थे मेरे पे नहीं जा पाया <laughs> उसके बाद बार दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस होम मिनिस्ट्री के hmm. उन्होंने सोशल वायलेंस पर एक कॉन्फ्रेंस करी ऑल इंडिया लेवल का इंटरनेशनल था वो उसमें रिसोर्स पर्सन रखा मुझे इसके बाद एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके टॉपिक और डिटेल तो नहीं बताने का मैं ज्यादा आपको सही बात है हाँ। जो कि वचनबद्ध हूँ में हुँँँँगा। वो हुआ था यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल में उसके अंदर आई जो ट्रेनिंग होते हैं आई ए उनके लिए केस स्टडी मैथड होता है तो उन्होंने कहा था आप इसमें केस स्टडी मेथड डेवलप कीजिए कमिनल वायलेंस पर कि किस तरह भड़कता है ताकि अधिकारियों को आइडिया हो जाए तो मेरठ का एक केस हुआ था शागासा मंदिर को लेकर उस पर बहुत जबरदस्त वायलेंस हुई थी तो वो केस प्रेजेंट किया था मैंने और उस कॉन्फ्रेंस में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर बहंदी रत्ना और पूरे हिंदुस्तान से चुने हुए तकरीबन थर्टी परसेंट आए थे नहीं, नहीं, तो सर ये इसी डूरेशन में लॉ में इंटरेस्ट मेरा जाएगा कि जब मैंने लॉ पढ़ लिया तो एक फॉर्मल डिग्री ले लेते हैं बिकॉज ये जो कानून है जितनी समस्याएँ समाधान कानून से ही होना है इनका जो हमारी भारतीय व्यवस्था एक ट्रांजिशनल फेज में है जो प्राचीन और फ्यूडलिस्टिक थी उससे ये मॉडर्निटी की तरफ जा रही है ना तो एक मॉडर्न वैल्यू फ्री सोसाइटी बन पाई तो एक मिक्सचर है हम्म तो सर फिर कानून में एडमिशन लिया लॉ पढ़ा लॉ पढ़ने के बाद जो था अपने बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर लिया था उनके साथ सुप्रीम कोर्ट आने लगे तो सर वकील में वकालत में इंटरेस्ट हुआ केसेस मिलने लगे तो सर यह मेरे एजुकेशन के संदर्भ में और इसी डूरेशन में फिर मैंने एक इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है इंडिया के नोटेड इंस्टीट्यूट है जिसका कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है mm -hmm. वहां से फिर सर्विस लॉ में स्पेशलाइजेशन किया मैंने mm -hmm. तो सर ये ओवरऑल मेरा बैकग्राउंड है एजुकेशन का जी जी जी बहुत ही अच्छा लगा आलोक जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताया आशा करता हूँ कभी कभी हमारे एजुकेशन आ, को जो लेकर कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में आ जाते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने एजुकेशन को पूरा करें और कभी कभी रुचि का सब्जेक्ट नहीं मिलने से भी दिक्कतें आती हैं जैसे आलोक जी को भी हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने उन चीज़ों को मैनेज किया तो एक लगन होती है एक जिज्ञासा होती है जब आप दिल से किसी चीज़ को करते हैं तो कहते हैं पूरी कायनत आपको सपोर्ट करता है बिल्कुल वैसे ही हमारे संकल्प अगर स्ट्रांग है हम करना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं मेहनत करते हैं तो सारी चीज़ें जो है अनुकूल थोड़ी देर के बाद होने लगता है तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आलोक जी काफ़ी समय से आप इस फील्ड में हैं वकालत के क्षेत्र में और जहाँ बहुत सारे लोगों का मिलना हुआ आपके साथ बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन्स में आप जुड़े रहें और इसके बीच में फिर आप अपने जीवन को भी अच्छी तरह से मैनेज करते हुए जी रहे हैं तो संगीत के साथ आपका क्या ताल्लुक है किस तरह का म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं थोड़ा सा अपना वो जो हॉबी मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं और मनुष्य प्राणी है तो संगीत के साथ नेचुरली उसका जुड़ाव रहता ही है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए इस बहुत बढ़िया प्रसन्न के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> <laughs> देखिए कोई भी मनुष्य संगीत के बिना रह नहीं सकता जी। क्योंकि संगीत की कुछ ले हमारे शरीर में भी है स्पंदन होता है हृदय का वो भी एक संगीत की लय है <laughs> मानव मस्तिष्क बात? में भी संगीत की तरंगें थोड़ा डिफरेंट मैनर में है चल सही हैं। बात है सही बात है तो संगीत में सुनता हूँ सुनना पसंद करता हूँ क्लासिकल गाने मोटिवेशनल सॉन्ग्स या जो संस्कृत के प्राचीन स्त्रोत वगैरह जो आते हैं एक पर्टिकुलरली जो साउथ इंडियन शैली में जिनका उच्चारण बहुत शुद्ध होता है तो मोटिवेशनल संगीत में एक गाना जो मुझे अनुमति देखो तो दो लाइने में उसकी बताता हूँ और आपसे कहता हूँ जब आप परेशान हो <laughs> तो इस गाने को जरूर सुनना आप जी स्वागत तो देखिये ये है मूवी का नाम तो ध्यान नहीं चूंकि जब से वकालत ज्वाइन करिए पिक्चर देखना ही बंद कर दिया टाइम ही नहीं मिलता ये गाना है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के के काटो से चलकर मिलेंगे था ये बाहर के ओ राही ओ राही राही ओ राही जी डॉक्टर आलोक जी बहुत ही प्यारा सा आपने याद कराया है और हर मनुष्य को जो है ये गीत मोटिवेट करता है क्योंकि हमारे जीवन में काफ़ी मुश्किलें भी आती हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो कहीं ना कहीं रुकावट सी लगती है तो रुकावट के समय हमें रुकना नहीं है चलते जाना है तो ये चीज़ यहाँ पर हमें इस गीत के माध्यम से मोटिवेशन मिलता है तो आइए आगे बढ़ते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसी गीत को सुनेंगे उसके बाद फिर से डॉक्टर आलोक जी से बातें करेंगे आप सुना हैं रीड माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते जाना नहीं तो कहीं हार के। काटों पे चल के मिलेंगे साय बाहर के रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही ओ राही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 कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बात ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और काफ़ी जो है एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया अपना संगीत के साथ उनका क्या जुड़ाव है वो भी बताया है और कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रोफेशनली हम लोग किसी फील्ड में काम करते हैं तो लगता है कि हमारा संगीत के साथ कोई नाता नहीं होगा लेकिन हर मनुष्य प्राणी है तो कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है संगीत के साथ ज़रूर जुड़ाव रहता ही है लेकिन हाँ ये बात हो सकती है कि समय नहीं मिलता हमें और अगर आप कितना भी बिज़ी हो लेकिन कुछ संगीत जो आपके दिल को छू जाता है या आपको पसंद आता है उनको थोड़ा सुनिए टाइम दीजिए देखिए आपका जीवन में बहुत ही अलग आप फील करेंगे आपको खुशी मिलेगा तो वहीं आप आगे बढ़ते हैं डॉक्टर आलोक जी से बातें करना चाहूँगा क्योंकि वो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में आए हुए हैं और कुछ दिनों से वो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना जीवन समय बिता रहे हैं तो लगता है कि एक अलौकिक अनुभूति हुई होंगी और जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं वहाँ पर तो भागा दौड़ी वाली है समस्याएं वाली है और यहाँ बिल्कुल शांति है तो नेचुरली उनके जीवन में एक बहुत बड़ा जो चेंज मैं कह सकता हूँ मनोभाव में हुआ होगा और मैं चाहूँगा कि उसका शेयरिंग हम उन्हीं से सुनेंगे फिर से एक बार डॉक्टर आलोक जी को जी ओम शांति नमस्कार नमस्कार देखिए मैं इस पार्क प्रोग्राम हुआ था इसमें और इस पार्क प्रोग्राम में उन्होंने एक स्पीकर के रूप में भी प्रेजेंट किया वैलिडेटरी फंक्शन में मैंने तीन दिन इस दर्शन को समझने और आत्मसात करने की कोशिश करी तो इन तीन दिन में मुझे लगा शायद यहाँ आने में मैंने बहुत देरी कर दी है <laughs> तो हाँ तो मुझे पहले ही आ जाना चाहिए तो अरे एक बहुत बड़ा प्रश्न जैसे मैंने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में बताया आपको कि सामाजिक हिंसा से मुक्त कैसे किया जाए समाज को तो उसमें जिस प्रश्न का उत्तर मुझे किसी भी पश्चिम की थ्योरी में नहीं मिलता था <laughs> पश्चिम के समाज विज्ञान के सिद्धांतों में नहीं मिलता था कि किस तरह मानव चित्त में एक शांति की प्रेरणा दी जाए बिकॉज ये जो युद्ध है और हिंसा है इसकी जो उत्पत्ति मानव मस्तिष्क में है अगर ये माइंड सेट हम चेंज कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो सकती है और यही कम्यूनल और इथिक प्रॉब्लम डेवलप होते होते कॉम्प्लिकेट होते होते आज की डेट में एक आतंकवाद के रूप में सामने आ गई है hmm. जो विश्व का सबसे सब बड़ा खतरा है अब जब यहाँ पर आकर मैंने देखा जो अपना अनुभव किया जो मोटिवेशनल टॉक हैं ब्रह्म कुमारी इसके दर्शन है इनका एपिस्टमोलॉजी है जो ज्ञान मीमांसा ये करते हैं बताते हैं जो तत्व मीमांसा जीवन चक्रों की करते हैं कॉस्मिक चक्रों की करते हैं वो बहुत हद तक अच्छा साइंटिफिक है एक बस छोटा सा उदाहरण दूंगा जो लास्ट के समय जो फर्स्ट सेशन हुआ था उस सेशन में डिफरेंट एनर्जी साइकिल्स बताए गई मानवीय चैतन्यता के विभिन्न स्तर बताए गए कि यदि हम अपने आप को बदलेंगे तो समाज बदलेगा और मानवीय चेतनता सिर्फ इतना नहीं है, एक ह्यूमन बॉडी है इसी तरह एक सेशन में यहाँ पर न्यूरो साइंटिस्ट आए हुए थे उन न्यूरो साइंटिस्ट साहब ने जो बताया वो साइंस के स्टूडेंट समझ सकते थे बेसिकली मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैंने समझा उन्होंने बताया एक ट्रिलियन सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में और एक सेल वन वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है अगर ये सारा आप कैलकुलेट किया जाए तो कितना बड़ा एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है बॉडी में और इसके साथ साथ दूसरी चीज जो मैं कहूँगा ये जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में प्रेजेंट है हुँ. तो जब हम कुछ भी चिंतन करते हैं तो मानव मस्तिष्क रिसीवर और एक ट्रांसमीटर दोनों के काम करता है हुँ. जब ये कहते हैं इस दर्शन के अंदर ब्रह्म में कि आप शिव तत्व से आप जुड़िए जा कर जब आप चिंतन करते हैं तो वास्तव में जुड़ जाते हैं चूंकि ऊर्जा अविनाशी है आप जो सोच रहे हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है मेंटल वेव्स में कन्वर्ट हो रहा है मेंटल वेव्स मैटर वेव्स में कन्वर्ट हो रही हैं तो जब वो जहाँ भी आप मेडिटेशन करेंगे और दूसरा जो राजयोग का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी देखिए योग तो भारतीय चिंतन परंपरा में बहुत पुरानी परंपरा एक प्रैक्टिस है व्यवहार विज्ञान है लेकिन इसे इतने कलिष्ट रूप में बना दिया गया बीच में कि शायद आम आदमी जिसे व्यवहार में अपना ना सके hmm. उन सारी क्लिशताओं को दूर करते हुए राजयोग ने एक बहुत सिंप्लीफाइड मेथड बनाया hmm. उस सिंप्लीफाइड मेथड में अगर आप उस प्रैक्टिस को फॉलो करें तो बहुत आसान है और आपको पॉजिटिव चेंजेस अपने माइंड में लगेंगे, अपने व्यवहार में लगेंगे, और जब आप अपने घर पर परिवार में या मित्र सल के कहीं भी राजयोग प्रैक्टिस करेंगे तो जो कुछ पॉजिटिव चिंतन आप लेंगे hmm. वो पॉजिटिव चिंतन जो मेंटल वेव्स है मस्तिष्क तरंगे हैं उनके द्वारा और लोगों में भी पहुंचा गया तो मोटिवेट होती है सोसाइटी हम्म तो मेरा अनुभव यह है ये बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न विज्ञान है चूंकि साइंस में रुचि है बेसिकली साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं और जो वर्तमान विज्ञान है पिछले छ सालों में विकसित हुआ है उससे पहले विकसित नहीं था अगर उस समय हम सोचते कि इंटरनेट भी होगा कोई चीज़ ऐसी या कभी हम दूसरे घर पर जा भी पाएंगे तो लोग हंसते उस दौर में एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकता था लेकिन अब एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेटिंग ऐसा है इससे हम ह्यूमन बॉडी और कनेक्शंस जो डिफरेंट मस्तिष्क के उनके बीच में किस तरह कनेक्शन संभव है तो वो एक ये मोबाइल बताता है एक मोबाइल छोटा सा ये लेकिन कम्युनिकेट और कनेक्ट आप हर सिस्टम से हो सकते हैं hmm. उसी तरह ये कॉस्मिक माइंड है पूरे विश्व में जिसे हम शिव तत्व के रूप में पहचान सकते हैं जब हम भी उसी का एक हिस्सा हैं जो पिंड है वही वृद्ध है इसमें जब हम प्रयास करते हैं तो हम उस सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो भी डिवाइन ज्ञान हमें आता है आता है वो वो आपको परिवर्तित करेगा और जो वर्तमान में विश्व की सामाजिक व्यवस्था है मेरा ऐसा मानना है उसमें जो कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा चेंज आएगा और एक शांतिपूर्व प्रवृत्ति लोगों में आएगी वो प्रवृत्ति राजयोग और मेडिटेशन के माध्यम से आएगी चूंकि पश्चिम में इस तरह के कोई प्रक्रिया नहीं है हुँ, हुँ. तो एक सामाजिक परिवर्तन का एक नया सिद्धांत जो मुझे लगा और भविष्य में मैं इस विषय पर कुछ शोध भी करना चाहूंगा रिसर्च भी करूँगा हाउ टू फॉर्मलाइज दिस्टम इन टू ए थ्योरी टू बी प्रेजेंटेड इन सो कॉल्ड इंफ्लेक्चुअल ऑफ दिस इज माई थिंकिंग एंड देर आर रीजन बिहाइंड इट मैंने फोर्थ एशिया पैसिफिक लॉयर्स एसोसिएशन में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था रिसर्च पेपर ये था कि जो हमारा बृहस् सोशल सिस्टम है वो सोशल सिस्टम नॉन वेस्टर्न है पश्चिम का नहीं है वो हमारा एक ओरिजिनल सिस्टम है लेकिन इस ओरिजिनल सिस्टम को समझने के लिए जो थॉट सिस्टम है वो थॉट सिस्टम पश्चिम के विज्ञान से आया है जो हमारी समस्या हमारे समाधान हमारे जो कुछ भी प्रक्रिया है पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता लेकिन इम्पोज कर दिया गया हम लोगों पर जी जी जी तो जब तक सोशल सिस्टम और कानूनी सिस्टम ही मैं लेता हूँ कानून का व्यक्ति हूँ mm. तंबे नहीं होगा तो वो सारी समस्याएं होंगे जो आज हमारा हिंदुस्तान फेस कर रहा है मेरा ऐसा <laughs> मानना है और इसी को मैं समाधान करने की या कोशिश करूँगा चूँकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बैकग्राउंड मेरे पास है तो भविष्य में मैं चाहूंगा ईश्वर मुझे थोड़ा समय दे तो ऐसे में थ्यूरी बिल्डिंग इसकी डेवलप करूँ जी जी जी अलोक जी बात ही अच्छी बात आपने बताया और यहाँ आने के बाद जैसे आप सोशल क्राइम क्यों हो रहे हैं क्राइम क्यों हो रहा है इसके सवालों के मनस्पटल पर आपने काफ़ी रिसर्च किया काफ़ी स्टडी किया देश विदेश के पेपर्स को आपने स्टडी किया लेकिन कहीं से आपको वो जवाब नहीं मिला कि सही ढंग से व्यक्ति जो है अपने मूल जो गुण है जो सात्विक गुण हैं उसके साथ क्यों नहीं जीवन जी पा रहा है और क्राइम क्यों कर पा रहा ये जो चीज़ें हैं ये हर एक व्यक्ति के मन में आता है सवाल आता है लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो जाती हैं तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है यहाँ आने के बाद एक उत्तर मिला एक रास्ता मिल गया कि इससे ठीक हो सकता है तो वो चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगी और उसे आप एज ए रिसर्च से जुड़े हुए हैं पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने बनाने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है उन चीज़ों को आप मुझे लगता है कि आगे कर पाएंगे वहीं समय तो लगेगा हर चीज़ को करने में तो मैं चाहूंगा हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ आप इस काम को बहुत जल्दी और बहुत अच्छा करें ऐसी शुभकामना करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> और समस्त श्रोता गुणों को सुनने के लिए धन्यवाद जी जी और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी रेडियो श्रोताओं को देखिए जितने रेडियो श्रोता साहब हैं मैं एक चीज़ यही कहूँगा जैसे मैंने गाना भी आपको बताया समस्याएं है आती हैं जिंदगी में लेकिन रुकना नहीं है आपको आपको बढ़ते रहना है hmm. अब बढ़ने में अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए थोड़ा राजयोग प्रैक्टिस करिए और मोटिवेशनल चीज़ें सुनने के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए और मुस्कराते रहिए दिस इज़ माय प्रेस्क्रिप्शन चलिए डॉक्टर आलोक जी बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभव को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और जिस तरह से आपने राजयोग को जाना समझा और राजयोग हमारे जीवन का मूल मंत्र है जहाँ पर सारे तंत्र या सारे ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हम मूल रूप से अपने जीवन को सुंदर ढंग से जी सकते हैं और उसका एक जो है आ, बीज है राजयोग जितना आप राजयोग को समझ पाते हैं जान पाते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुगम और सुंदर बन पाता है आपने उन चीज़ को अच्छी तरह से समझा है और इसके लिए आप रिसर्च भी करने वाले पेपर्स भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके और हमारी श्रोताओं को भी लग रहा होगा कि ये क्या नई चीज़ें आलोक जी बता रहे हैं पढ़े लिखे इंसान हैं वकालत करते हैं फिर भी राजयोग पे बिलीव करते हैं तो नेचुरली जब व्यक्ति अनुभव कर लेता है जिन चीज़ों को समझ लेता है तो उस पर काम भी करता है किसी भी भीदे में आप रहें किसी भी सेशन में आप रहें किसी भी विभाग में रहें हर जगह अपनी एक सीमित नॉलेज हमको मिलता है लेकिन जीवन बनाने का या जीवन को सुंदर ढंग से विकसित करने का जो अलौकिक प्रयास है या अलौकिक जो अनुभूति है आत्म जिसे कहते हैं शांति जिसे कहते हैं वो चीज़ें राज्यों के बिना संभव नहीं हैं और जब राजयोग आप सीखेंगे तो आपके जीवन में भी शांति आएगी आपके जीवन में भी प्रेम होगा आपके जीवन में शक्ति होगी आपके जीवन में आनंद होगा तो शायद डॉक्टर आलोक जी इन चीज़ों को मूल से समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी लिए होंगे बस वो आप तक पहुंचाने के लिए आ, क्या कहते हैं कायदा कानून के हिसाब से पहुंचाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि उनको बहुत सारी फिर से एक बार शुभकामना करते हैं और चलिए आशा करता हूँ आप सभी आज के इस एपिसोड में जो बातें सुनी है तो उसके ऊपर आप भी मंथन करिए आप भी चिंतन कीजिए और ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल आपके पास हो तो ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर ताकि हम आपको अगले एपिसोड में जरूर बातें इसके बारे में बता सके एक बार फिर से आलोक जी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी, नमस्कार तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कते रहो रुक टों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के ओ राही ओ राही